रहो मुस्कुराते रहो बहो मुस्कुराते रहो, रहो. शांति एक बहुत म शांति बहुत अच्छा बहुत अच्छे से हम यहाँ पे आए हमने पूरा शांतिवन का विजिट किया यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ का कैंपस का अनुभव रहा हमको यहाँ पे रमेश जी ने बताया कि यहाँ पर राजयोग का सेशन होता है पर अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो हम थोड़ा ही टाइम दे पाए हैं फिर से यहाँ इस कैंपस का मुलाकात करके यहाँ पर राजयोग हम सीखेंगे तो अपने हाँ मैं भरूच में सर्विस है मेरा रिलायंस में मैं जॉब करता हूँ करीब सत्ताईस साल हो गए हैं मुझे और भरूच में एक एनजीओ भी चलाते हैं वो एनजीओ का नाम है संस्कृति समाज सेवा संस्थान वो उसके अंदर हम जो ग्रास रूट लेवल के काम है वो भी करते हैं जैसे भाई साहब ने बताया कि हम बहनों के उत्थान के लिए आत्मनिर्भर के क्लासेस चलाते हैं जैसे सीवन क्लास है ब्यूटी पार्लर क्लास है फिर वो तीन महीना के कोर्स करके वो बहने अपने जगह पे अपना जो बिजनेस है वो चालू कर सकते हैं या फिर कोई धंधा हो छोटा मोटा वो चालू कर सकते हैं जैसे सीवन क्लास सीख लिया तो वो बहने हैं सीवन क्लास का एक मशीन ला अपने घर पर खुद का सिवन भी कर सकते हैं दूसरे का किसी का काम लेके कर वहाँ से आ, काम भी कर सकते हैं और, और जो विधवा बहने हैं उनको हम फ्री में सिखाते हैं और जो एस सी जैसे नीचे तबके के बहने हैं उनको हम फ्री में सिखाते हैं और उसकी आमदनी होती है तो पूरा उनका घर चलता है जैसे ब्यूटी पार्लर क्लास सीख लिया तो वो अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं जैसे मैरिज में कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो वो ऑर्डर लेके फिर वो अपनी आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं वैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं और ये दूसरे भी हम काम करते हैं जैसे ग्रह में घर पे बनने वाली जो जाम जेली है प्रोडक्ट है टूटी फूटी है वैसे प्रोडक्ट आचार है वैसे प्रोडक्ट बना के वो हेल्दी खाना अपने आप बना के खा सकते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिले हुए थे तो वो अच्छे से वो अपने बच्चों का हेल्थ का ख्याल रखे वो अच्छे से काम कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया के से के लिए आप किस तरह से काम ये जब हम समाज में काम करते हैं तो अलग अलग लोग मिलते रहते हैं अच्छे लोग जितने ज़्यादा मिलेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा और पूरे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एक मुहिम अभी चल रही है उसमें हम जैसे यज्ञ चलता है तो हम आहूति देते हैं तो ये पुण्य काम में हमको भी हमारे जीवन की आहूति देनी चाहिए जितना समय मिले आप अच्छे काम में बिताइए और अच्छे काम करते करते भारत को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में जुड़ जाइए यही संदेश है और युवाओं के लिए ख़ास है आप अपनी युवानी नशे या कोई अलग चीज़ों में मत व्यतीत कीजिए अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कीजिए और जितना हो सके उतना समय अपने राष्ट्र को उन्नत करने के कामों में दीजिए जैसे पर्यावरण का अभी एक ड्राइव चल रहा है तो जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है उसको आप यूज़ करना बंद कर दीजिए और जो बिलो 40 माइक्रोन के जो प्लास्टिक के पोलिथीन बैग है उसको यूज़ मत कीजिए क्योंकि उससे क्या है पूरा पॉल्यूशन फैलता है और वो रिसाइकल नहीं होते हैं फिर वो ज़मीन में दब के ज़मीन की उर्वरक क्षमता को घटाते हैं जैसे पानी में बह गए तो पानी में माखी मच्छर और गंदगी फैलती है ज़मीन में दब गए तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को घटाते हैं और वो एक हज़ार साल तक वो गलते नहीं है इसलिए वो ज़मीन का भी पोल्यूशन करते हैं तो प्लीज़ आप वो प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दीजिए और वो गौ माता के पेट में जाता है तो उसको कैंसर हो जाता है फिर उनका जो पाचन का जो सिस्टम होता है पूरा पॉलिथीन बैग का लम्स बन जाता है तो वो तड़प तड़प के गौ माता मरती है तो कृपया आप गौ हत्या में भागीदार मत बनिए और ऐसे प्लास्टिक का यूज़ सदंतर बंद कर दीजिए जितना हो सके उतना कम कीजिए क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन के एक भाग बन गया है तो उसको हम निकाल नहीं सकते पर हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हम रिड्यूस करके काम करेंगे ना तो हम अच्छे से हम हमारी पृथ्वी माता को बचा सकेंगे क्योंकि जीवन के लिए एक ही ग्रह है वो पृथ्वी माता है तो वो ग्रह सुरक्षित रहना चाहिए यदि हम ही उसको पॉल्यूटेड करेंगे हम ही उसको गंदा करेंगे तो हमारा जीवन का अंत भी हो जाएगा इसलिए हमने प्लास्टिक का पोल्यूशन मेन तो बंद कर देना चाहिए एक पानी है पानी का बचाव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए इसलिए जो हमारी पृथ्वी माता है जो वसुंधरा है वो अच्छे से हरी भरी रह सके और अच्छे से हम उस पर शांति से जीवन निर्वाह कर सके और हमें पूरे समाज में खुशियाँ बांटनी है खुशियाँ कैसे बाँटेगी हम छोटे छोटे कदम हम जीवन में अपनाएँगे ना छोटे छोटे चेंज करेंगे तो उससे हमारा जीवन खुशहाल होगा से से सुंदर सुंदर बातें बातें को और और में भी भी अच्छा है है आपने बहुत ही किस तरह से को प्लास्टिक प्लास्टिक बैन बैन करना तो लेकिन हम बच जाता है उसमें डाल के फिर कर हमेशा जो है उसको सलर रखे और प्लास्टिक को जो है अलग करके इसका जो है सही आप कर सकते हैं और जो है ऐसे एन हैं जो प्लास्टिक प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक बॉटल को फिर से जो है उसको रिसाइकिल करते हैं उसके नए बॉटल्स चाहते हैं तो ऐसी जगह पर आप उनको जो है निष्पातन की या उनको दे दीजिए और बहुत सारे ऐसे एन हैं जो वेस्ट को डाने के लिए काम करते हैं उनके साथ जुड़ के आप और जैसे पचास डी बी है वो भी एन जी ओ चलाती है उनके लिए बाइक में उनको सहयोग देती है तो दोनों मिलकर एन जी चला रहे हैं जहाँ पर गरीब और महिलाओं को हेल्प करते हैं और सिलाई का काम सिखाते हैं सिलाई का चीज भी उनको देते हैं और जो लोग बैटरी में आते है, उनको हैं उनको फ्री चिकास नहीं देता है और विधवार लोगों को पूरी जो है फ्री में करते हैं तो इस तरह आप भी इन करें और सीजन काम करें फिर ते हैं और उनको देख को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंदन का मान करते हैं आप